संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व शल्य का पराक्रम तथा तो शल्य के साथ का युद्ध। संजय कहते हैं महाराज एक ओर दुर्योधन और धृष्ट में महान संग्राम छिड़ा था जिसमें बाणों और शक्तियों का ही अधिक प्रहार हो रहा था दोनों ही ओर से सहायकों की सहस्त्रों धाराएं बरस रही थी पहले दुर्योधन ने ही धृष्ट को पांच बाढ़ मारे तब धृष्ट दुम्न भी सत्तर बाढ़ मारकर दुर्योधन को विशेष पीड़ा पहुंचाई यह देख उसके भाइयों ने बहुत बड़ी सेना के साथ आकर को चारों ओर से घेर लिया घेर जाने पर भी वह अस्त्र संचालन में अपने हाथों की दिखाता हुआ युद्ध में निर्भय विचर रहा था दूसरी ओर शिखंडी अपने साथ प्रभद्रकों की सेना लेकर कृपाचार्य और कृतवर्मा से युद्ध कर रहा था वह भी प्राणों की बाजी लगाकर भयंकर संग्राम हो रहा था इधर राजा शल्य बाणों की झड़ी लगाकर तथा सात सहित समस्त पांडवों को पीड़ित कर रहे थे साथ ही वे नकुलिड़े हुए अपना रक्षक नहीं दिखाई देता था इसी समय सुरवीर नकुल ने अपने मामा शल्य पर बड़े वेग से धावा किया और बाणों की वर्षा से उन्हें आच्छादित कर दिया फिर हंसते हंसते उसने दस बाणों से शल्य की छाती छेद डाली अपने भांजे के द्वारा पीड़ित होकर शल्य भी उसे तीखे बाणों को निशाना बनाने लगा। यह देख राजा युधिष्ठिर, भीमसेन बात और मादरी नंदन सहदेव शल्य पर टूट पड़े सेनापति शल्य ने तुरंत ही उन सब का सामना किया उन्होंने युधिष्ठिर को तीन भीमसेन को पांच सातकी को सौ और सहदेव को तीन बाणों से बेध डाला इसके बाद मध्यराज ने छड़प मारकर नकुल के धनुष को काट दिया तब नकुल ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर के रथ को से भर दिया। साथ ही युधिष्ठिर अब मद्राल ने क्रोध में भरकर सातिकी को पहले नौ और फिर सत्तर बाणों से बिंद डाला इसके बाद उसके धंस को काटकर रथ के घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया तत्पश्चात उन्होंने नकुल सहदेव भीमसेन और युधिष्ठिर को भी दस दस बाणों से घायल किया इस महान संग्राम में मैंने शल्य का अद्भुत पराक्रम देखा। वे वे अकेले ही पांडों के के के समस्त योद्धाओं साथ युद्ध कर रहे थे। तदनंतर युधिष्ठिर बहुत निकट आ गए और उन्हें अपने बाणों से पीड़ित करके पुनः भीम पर टूट पड़े उस समय राजा शल्य की फूर्ति तथा अस्त्र संचालन की कुशलता देख आपके तथा शत्रु पक्ष के योद्धाओं ने उनकी बहुत प्रशंसा की शल्य के बाणों से अत्यंत घायल होकर जब पांडव योद्धा बहुत कष्ट पाने लगे तो युधिष्ठिर के पुकारने और मना करने पर भी वे युद्ध का मैदान छोड़कर भाग चले इससे धर्मराज को बड़ा अमरस हुआ उन्होंने निश्चय कर लिया कि मेरी विजय हो या मृत्यु युद्ध अवश्य करूँगा फिर तो वे अपने पुरुषार्थ का भरोसा करके शल्य को बाणों से पीड़ित करने लगे तथा भगवान श्री कृष्ण और अपने सब भाइयों को भुलाकर बोले मैं अपने मन की बात बताता हूँ मेरे पहियों की रक्षा करने वाले माद्री कुमार नकुल और सहदेव अब छत्रीय धर्म को सामने रखकर अपने मामा से अच्छी तरह लड़े आज या तो शल्य मुझे मार डालेंगे या मैं ही उनका वध करूंगा। मेरी इस बात को तुम लोग सत्य समझो इस समय पहियों की रक्षा का भार सातकी और धीष्ट पर रहा सातकी दायें पहिये की रक्षा करे और धीष्ट जुम्न की अर्जुन पृष्ठभाग की रक्षा में रहे और भीमसेन मेरे आगे आगे चले ऐसी व्यवस्था हो जाने पर मैं इस महासमर में सल से अधिक प्रबल हो जाऊंगा राजा की आज्ञा पाकर सब ने वैसा ही किया क्योंकि सभी उनका प्रिय करने वाले थे। फिर तो पांडव सेना में बड़ा उत्साह छा गया पांचाल सोमक और मत्स्य वीर अत्यंत हर्ष में भर गए युधिष्ठि ने विजय अथवा मृत्यु की प्रतिज्ञा करके मध्य पर चढ़ाई की उस समय शंख और भेड़िया बदने लगी पांचाल योद्वा सिंहराद करते हुए मध्र पर टूट पड़े परन्तु आपके पुत्र दुर्योधन तथा तो मद्राज ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया अब शलो की करने लगे। दुर्योधन भी सायकों की वर्षा करता हुआ अपने अस्त्र का परिचय दुर्योधन से भिड़ गए धुम् सातकी नकुल और सहदेव ने शकुनी आदि वीरों का सामना किया फिर तो घमासान युद्ध होने लगा दुर्योधन ने भीमसेन की ध्वजा काट दी उनके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले तब भीम सिंह ने शक्ति का प्रहार करके दुर्योधन की छाती छेद डाली वह होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा दुर्योधन के हो जाने पर भीम ने से उसके सारथी का से अलग कर दिया सारथी के मरते ही उसके घोड़े जोर से भागे उस समय हाहाकार मच गया अस्वस्थामा कृतवर्मा अस्वस्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा आपके पुत्र को बचाने के लिए दौड़े उधर युधिष्ठ तेज किए हुए भल्लों से हजारों योद्धाओं का संघार करने लगे वे जिस सेना की ओर जाते उसी को बाणों से मार गिराते थे घोड़े सारथी ध्वजा और रथ रथित रथियों का घोड़सवारों घोड़ों का तथा हजारों पैदलों का उन्होंने सफाया कर डाला फिर चारों ओर बाणों की झली लगाते हुए वे मद्राज की ओर दौड़े युद्धेर का ऐसा पराक्रम देख आपके सभी सैनिक ठर्रा उठे केवल सल ने उनका सामना किया वे दोनों क्रोध में भर कर बजाते और एक दूसरे को ललकारते तथा झड़ी लगा दी उस समय उन दोनों वीरों को देख कर समस्त सैनिक इस बात का निश्चय नहीं कर सके की इनमें से किसकी विजय होगी इसी बीच में शल्य ने युधिष्ठिर को सौ बाण मारे और उनका धनुष भी काट दिया तब युधि ने दूसरा धनुष लेकर सल को तीन सौ बाणों से बिंद डाला और छप मार कर उसके धनुष को भी खंडित कर दिया फिर दो बाणों से उसके पार उतारकर एक भल्ल से उसके रथ की ध्वजा भी काट डाली यह देखकर दुर्योधन की सेना में भगदड़ मच गया मद्राज को इस दु, दुरावस्था में पड़े देख अस्वस्थ दौड़ा आया और उन्हें अपने रथ में बिठा बड़ी तेजी के साथ भाग गया उस समय के समान गर्जना करने लगे और मद्रा शल्य विधि सजाए हुए दूसरे रथ पर बैठकर पुनः उनका सामना करने आ गए शल्य के रथ पर निशाना बेहने वाली मशीन भी थी जिसे देखते ही शत्रुओं के रोंगटे खड़े हो जाते थे